पदा कविल मधुर मुंगीत छवि शिव वृंदावन स्थल महामृद है श्री वृंदावन स्थल महामृद है क्योंकि महा अतिशु कुमार महामृदुलरणारविंद इस भूमि पर विहरण करते रहते हैं श्री वृंदावन स्थल वृंदावन की जो भूमि है वो महामृद है अति सुकुमारी लाडलीर किशोर सुकुमार अति सुकुमारी प्यारिजू और अतिशुकुमार प्यजू श्री वृंदावन की इस भूमि पे अपने श्री चरणों को बंधाते हैं वृंदावन की भूमि कितनी मृदुल है अनुमान भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अति मृदुल से चरणार इस वृंदावन की भूमि पर विहरण करते हैं करते थे करते हैं करते रहेंगे इस वृंदावन के श्री युगल किशोर सरकार में कभी जाते हैं कहीं न अन्यत्र कभी किसी को इनका साक्षात्कार हो सकता है बिना वृंदावन की बात अगर बाहर किसी को अनुभव भी होता है तो पहले वृंदावन अपना अनुभव कराता है फिर अपनी गोद में तिया लाल का अनुभव कराता है श्री प्रबुधानंद पाद कर रहे हैं स्थलम वृंदारण्य मृदुल विपुलों बहुत बहुत मृदुल है वृंदावन श्री प्यारी जू के इतने सुकुमार चरणारविंद है कि जो अपने हृदय में धारण करते हैं अपने हृदय में ऐसा लगता है कि लालजू का हृदय ही वृंदावन भूमि के रूप में विराजमान जहाँ जहाँ प्यारी जू के श्री चरणार्विनी विरासते हैं वहाँ, वहाँ लाल लालजी अपने हृदय को पधराते हैं पद अम जामुक दुखभूषण प्रीतम पुर नव नव भाई बिलोभ इन विहरत वर मर कर श्यामा आदमी तब पद पंकज कौन इज मंदिर पाले सख मम देह लालजी से प्रिया से कह रहे हैं लालजीजू तव पद पंकज कौर निज मंदिर ये जो हमारा देह है हमारे प्राण है हमारा हृदय है हे प्रिया चरणार्ज का ये मंदिर है आप इसका पालन करें तव पद पंकज कौ निज मंदिर पाले छठ आपके द्वारा ही पालित है यदि आप तनिक भी मान कर गई रूस गई तो शरीर नहीं टिकेगा आपके विरहान में तत्काल जल जाएगा यद्यप चिदानंदमय है तो पद पंकज को निज मंदिर पाले सच मम दे श्री वृंदावन की जो भूमि है साक्षात मानो लाल भी का हृदय ही है क्योंकि इस वृंदावन की भूमि से प्यारी जो अपने अति सुकुमार कोमल चरणारिण्य के द्वारा कभी धन विहार करते हैं कभी राष्ट्रविहार कर रहे हैं कभी जल विहार कर रहे इतना सुख बरस रहा है वृंदावन में वृंदावन साधन भूमि नहीं है वृंदावन शात्व भूमि है रस स्वरूप है वृंदावन रश्मय वृंदावन जो वृंदावन वास कर रहे है साध्य वस्तु को प्राप्त कर चुके हैं बस इस रज का सेवन करते ही अनुभव हो जाएगा कि वृंदावन साक्षात रस स्वरूप है जाए से रसो वैसा जिसे वेद कहते हैं रसो वैशा वो रस स्वरूप है अभी ये नहीं कह पाए वो रस स्वरूप है और यहां बोले रस ही की मूरति दो ये रसिक लाल नीलाल ये और वेद क्या कह रहा वो कहीं देख रहा है नाइति की नाइति कह के वर्णन कर रहा है और रसिक जन उसी रसोवैसा को जो रसो वैशा रसम ध्यान लबा आनंदी भोत उस रस को कह रहे ये कितने समीप है वो रस रसो वैशा कैसा है बोले नाइति नाइति, हम वर्णन नहीं कर सकते हो कि कैसा है वो और यहां ये कितना समीप है रसिक जन वो भी स्वीकार नहीं करते जितनी दूरी वाणी से भी दूरी स्वीकार नहीं करते जब चित्त प्रियालाल को समर्पित हो जाता है तो उनकी वाणी भी नहीं कहती ये शब्द उच्चारण नहीं करते कि वो उनके जिन शब्दों में भी दूरा भारत होता है वो शब्द भी उच्चारण है ये इनकी कृपा समीप देख रहे ये इनकी कृपा ये लस्सी की मूलति दूर ये लस्सी लाल नीलाल सामने देख रहे लस ही सो विलसत रहे रस भरे नए विशाल जो रसो वैसा है वहाँ वेद निषद जिसका नेतने कह के वर्णन कर रहे हैं यहाँ में लीला का संपादन कर रहे हैं प्रति क्षण नवीन नवीन लीलाएं हो रही है कैसा रस बरसता है जब जल विहार करते युगल सरकार कैसा रस बरसता है जब लोका विहार करते हैं कैसा रस बरसता है जब वनबिहार करते है वनबिहार में भी विविध प्रकार की लीलाएं हैं। कैसा रस बरसता है जब शैया बिहार होता है प्रति क्षण यहाँ रस की ही वर्षा हो रही है कैसा है वृंदावन बोले महान स्वच्छ वृंदावन है आगे वर्णन करते हैं स्वच्छ मधुरम परम स्वच्छ वृंदावन है अर्थात यहाँ वृंदावन में जो अस्वच्छता का स्वरूप है वो अविद्या है वो माया है वृंदावन परम स्वच्छ है अर्थात किंचन मात्र माया का प्रवेश नहीं वृंदावन में क्योंकि वृंदावन में कोई कूड़ा करकट थोड़ी है यहाँ तो सब चिदानंद में ही लताए है चिदानंद में पशु पक्षी है यहाँ के पशु पक्षी बीट थोड़ी करते हैं यहाँ की जो वृंदावन की वासी शेचरीगढ़ है वो तो कई शौच लघुशंका थोड़ी होती है। सब चिदानंद में छोड़ी फिर स्वच्छता का प्रतीक क्या मतलब किंचन मात्र भी यहाँ माया का प्रवेश नहीं ले मात्र ही वृंदावन में माया का प्रवेश नहीं बोले हमें तो अनुभव हो रहा है इसलिए माया का अनुभव हो रहा है कि अभी माया के लिए आपके हृदय में जगह बकाया इसलिए अनुभव हो रहा है आप वृंदावन चिदानंद में है इसका अनुभव करने के लिए प्रति क्षण स्मरण कीजिए अपने हृदय में कोई भी जगह ऐसी खाली न रहे जिसमें वृंदावन वृंदावन के राजा प्रिया प्रीतम का स्मरण न हो ऐसा अंताकरण का कोई भी कोना खाली न रहे तो आप देखोगे यहाँ माया का प्रवेश ही नहीं है ये निस्त्रिगुण्य धाम है ये त्रिगुणातीत धाम है ये वेदातीत लीला हो रही है यहाँ बड़े बड़े परमहंस अपने ध्यान के द्वारा जिस रस को नहीं देख सकते वो रस वृंदावन भाव में बरस रहा है प्यारो ढुम क्षमते न सुखादी नाम तो ये बड़े बड़े योगी बड़े बड़े योगिंद्रों की भी गति वृंदावन के निवृत्त निकुज में शरीर के द्वारा जाने दो ध्यान के द्वारा भी ध्यान के द्वारा भी प्रवेश ऐसी ऐत की कृपा श्री लाडली जी की हुई कि हमें ऐसे वृंदावन धाम में प्रवेश मिला ऐसे वृंदावन धाम का दर्शन हुआ ऐसे वृंदावन धाम का वास मिला अतिशय अहोभ जैसा है वृंदावन बोले महास्वच्छ वृंदावन है अति स्वच्छ अर्थात किंचन किंचन मात्र भी ले मात्र भी माया की मलिनता श्रीधाम वृंदावन में हुई वृंदावन ब्रह्मा की रचना का नहीं है ये स्वयं है चिरानंद स्वरूप है ये किसी की रचना नहीं है ये स्वयं है सच्चिदानंद स्वयं सच्चिदा है जैसे प्रभु किसी की रचना नहीं स्वयं सच्चिदानंद है प्रभु का रूप प्रभु का नाम प्रभु का धाम प्रभु की लीला ये स्वयं सच्चिदानंद है इस स्थलम वृंदारणे मृदुल विपुल मधुरम महाचिंता रत्न प्रचयमयमानंद सदनम महान चिंतामणि है श्री वृंदावन धाम जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं उनके समस्त चिंतित वस्तुओं को प्रदान करने वाला श्रीधाम वृंदावन है चिंतामणि है चिंतामणि के समीप होने पर जो आप सोचेंगे तत्काल आपको प्राप्त हो जाएगा श्रीधाम वृंदावन चिंतामणि है कलह कलेश न्यापह इथा विश्व ते न्या जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं उनको किंचन मात्र ही कलह कलेश नहीं होता बोले हमें तो होता है बोले तो अशांति का अनुभव होता शरीर में क्लेश का भी अनुभव होता है, है। बोले अभी आप वृंदावन में रह नहीं है रहे हैं अभी आप बाहर चिंतन कर रहे हैं अगर आप चिंतन वृंदावन का करें वृंदावनवास करते हुए वृंदावन का चिंतन करें तो आप देखोगे कि वृंदावन के प्रभाव से किंचन मात्र कल है कलेश शरीर का भी कल है कलेश आपको व्यापस्त नहीं होगा किंचन मात्र अनुभव इतना आनंद बरसता है कि आग लगे शरीर पे तो कुछ भी अंतर में अनुभव हो नहीं होगा क्योंकि परम शीतलता वृंदावन धाम की कृपा से प्राप्त होगी जिसे लौकिक सुख चाहिए उसके लिए भी वृंदावनी वृंदावन चिंता है चिंता यहां सब कुछ चिंतामणि वृंदावन चिंतामणि वृंदावन की लता चिंतामणि और वृंदावन की स्वामिनी चिंतामणि चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरी चूड़ामणि कुलमणि श्री नी वृषभानुनंदिनी चिंतामणि प्रणत कामदम प्रणाम करने वालों के समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले श्री लालजी के चरणार्थी करूर करूर कल्पतरु वृंदावन की लताओं की तुलना नहीं कर सकते इसमें श्रेष्ठ चिंतामणि वृंदावन की लताएं श्रेष्ठ चिंतामणि वृंदावन धाम वृंदावन की प्रियाजु चिंतामणि है श्री लाल जो चिंतामणि है अब ऐसे महान सुख समुद्र के प्रेम समुद्र के नजदीक रहते हुए यदि अपने देह की अपने परलोक की चिंता हो कल्याण की चिंता हो तो इससे ज्यादा अज्ञान अविद्या क्या हो सकती है चिंतावन शुरू वृंदावन धाम है इस चिंतावणी में और लोक की चिंतावणी में अंतर है लोक की चिंतावणी में जो भी आप मांगोगे मिल तो जाएगा लेकिन परिणाम विनाशकारी होगा और यहां की चिंतावणी में जो मांगोगे मिलेगा पर परिणाम पर में प्रियालाल मिलेंगे परिणाम में प्रियालाल मिलेंगे वृंदावन धाम कैसा चिंतामणि है इसमें जो मांगोगे मिलेगा जरूर मिलेगा अगर विषय मांगोगे तो भी मिलेगा लेकिन अद्भुत चमत्कार उस विषय से भी जगत से वैराग्य होकर श्री तियालाल के चरणों में अनुराग हो जाएगा अगर वृंदावन धाम का आप आश्रय ले ले और वृंदावन धाम के आश्रय से विषय चाहे तो वो विषय आपको निर्विषय करके महान प्रेम रस में डूबे देंगे कोई ऐसा सोच कर देखे ऐसा करके देखे इसीलिए वृंदावन धाम समर्थ है वो किसी शास्त्र के किसी नियम के अधीन नहीं है किसी सिद्धांत के अधीन नहीं है वृंदावन धाम वृंदावन धाम के अधीन समस्त सिद्धांतों के साथ सी प्रियालाल है इतनी बड़ी सामर्थ वृंदावन धाम की है कि वृंदावन धाम के अधीन सी प्रियालाल है जिसके अधीन प्रियालाल वो सर्व सर्वसमर्थ है केवल वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं वृंदावन धाम उनकी जागतिक कामनाओं को पूर्ण करता है पर वो जागतिक कामनाओं की पूर्णति में ये अद्भुत चमत्कार होता है कि उसे संसार से वैराग प्रियालाल से अनुराग प्राप्त हो जाता अद्भुत अद्भुत चमत्कार वृंदावन धाम अद्भुत चिंतामणि स्वरूप है वृंदावन धाम विषय प्रदान करके शांत नहीं हो जाता ये विषय के साथ अपनी करुणा भी भेज देता है और जब करुणा जाती है तो करुणा में सरकार से अपने आप चित्त जुड़ जाता है इतनी कृपा आए हाँ, इतनी कृपा बस ये सोच सोच करके विकल होता रहता है और यही विकलता महाप्रेम का स्वरूप धारण कर लेती है मुंह जधम पर इतनी कृपा अगर विषय प्राप्ति भी हुई तो वो विषय चिंतन नहीं करवाएगा वो विषय वो केवल कृपा का चिंतन करवाएगा और कृपा का चिंतन होते होते वो हो, कृपा सिंधु के प्यार में डूब जाएगा कोई आश्रय लेके तो देखो यहाँ कहने सुनने की केवल बात नहीं है आश्रय के देखो आपको ऐसा अनुभव होगा वृंदावन क्या है बोले महान रत्न महान चिंतामणि है ये रत्न है चिंतामणि स्वरूप है वृंदावन चिंतामणि स्वरूप है इसीलिए यहाँ निश्चिंत होकर के आप लोग क्योंकि आपके समीप चिंतामणि विराजमान है उसे खुद बता है कि आपको कब क्या चाहिए बिल्कुल पूर्ण भरोसा रखो वृंदावन धाम खुद आपकी व्यवस्था करेगा ऐसा बिल्कुल मत सोचो हमारे वास की व्यवस्था हमारे भोजन की व्यवस्था हमारे कल्याण की व्यवस्था हमारी दवाइयों की व्यवस्था ये सब बिल्कुल सोचना बिल्कुल मूर्खता है बिल्कुल निश्चिंत रहो वृंदावन धाम अनंत माताओं का वात्सल एक साथ लिए हुए आपके साथ है अनंत माताओं का वात्सल्य लिए ले ले हुए एक माता बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके उसका बेटा श्री में दुखित होकर के कराह ले। और माता सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रहे ऐसा हो ही नहीं सकता उसकी कराह के साथ माँ का वात्सल्य मरता है ऐसे श्रीधाम वृंदावन अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए ले ले हुए अपने जन्म में जो अपने वास करने वाले जन है उनके प्रति अनंत माताओं का वात्सल्य मिल रहा है बिल्कुल आप निश्चिंत रहे वृंदावन का आश्रय ले लिया तो अब चिंता सिर्फ वृंदावन करेगा आपकी आपको आग केवल वृंदावन का आश्रय लेना है आश्रय में ही समस्त चिंतन जुड़ जाता है हम जिसका आश्रय लेते हैं वही हमारे समस्त चिंतनीय वस्तुओं की प्राप्ति कराता है वृंदावन धाम के नौ किशोर जुगल सरकार अधीन है इनके अधीन वृंदावन धाम नहीं है वृंदावन धाम के अधीन है जिनकी ऐसी सामर्थ है वृंदावन धाम की अब हम उस वृंदावन धाम के आश्च्रय हैं, अब हमें किंचन मात्र क्लेश नहीं नागरीदास जी कहते हैं नागरीदास जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी हमारी सब बात सुधारी कृपा करी स्त्री कु बिहारी अरुष कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारि राखो अपने श्री बृंदा महा अपने राख अपने श्री बृंदावन महा जिह उजारी नित्य के आनंद खंडित रसिक संग सुखकारी हमारी जब ही बात सुधारी कलह कलेस न्याप इ कलह कले सु न्याप इ एक और बेस्गरी दास यही जन्म जितायो नागरी दास यही जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी हमारी सभी बात सुधारी कृपा करी श्री कुलज बिहारी आरु श्री कुलज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी हमारी समस्त बातें ठीक हो गयी समस्त त्रुटिया ठीक हो गयी हमें सब कुछ प्राप्त हो गया कुंज बिहारिणी जू और कुंज बिहारी जू की कृपा से हमें श्री वृंदावन धाम का वास मिल गया जहाँ नित्य रूप का ही प्रकाश प्रकाशित हो रहा है ऐसे वृंदावन धाम में जहाँ किंचन मात्र चले और क्लेश का प्रवेश नहीं है मुझे वास मिल गया रसिकों का संग में रसिक संग सुखकारी मुझे प्रेमी भक्तों का संग मिल गया अ प्रीतम आपकी बलिहारी है बलिहारी मेरा ये जन्म जीत गया मैं विजय को प्राप्त हो गया मैं माया पर विजय को प्राप्त हो गया जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है वो मुझे प्राप्त हो गया प्यास श्री वृंदावन धाम का वास महाचिंतामणि रत्न प्रोधानंद जी कह रहे हैं महाचिंता रत्न प्रचय मैं मानंद महान स्नेह से युक्त आनंद में स्नेह से युक्त देखो एक निर्विकार आनंद होता है अखंड आनंद लेकिन ये स्नेह से युक्त आनंद है स्नेह से युक्त आनंद में करुणा होती है द्रवण क्रिया होती है अखंड आनंद आनंद निर्विकार होता है और समय से युक्त आनंद जो है वो विकार होता है क्या ये प्रेम विकार नहीं होता है ज्ञानी को किसी पर दया नहीं आती करुणा नहीं होती क्योंकि दूसरा हो तो, तो करुणा दया हो वो तो अद्वैत निष्ठा पर अखंड आनंद में स्थित हो चुका है दूसरा कोई है ही नहीं वो कृतिकृत्य हो चुका है सर्व खलदम ब्रह्म को केवल ब्रह्म में स्थित कर लिया है उसके अंदर करुणा दया कहा अखंडानंद में करुणा मैहतरी नहीं है दयानंद लेकिन ये वृंदावन धाम प्रेमानंद है वृंदावन धाम प्रेमानंद कैसे बोले स्नेह से द्रवित आनंद वाला है करुणा से दया से द्रवित आनंद वाला है ये अपने में वास करने वाले की दुर्गति नहीं देख सकता वृंदावन धाम अपने में वास करने वाले को कितना प्यार करता है ये खुद जो वास कर रहे हैं पूर्ण रूप से वृंदावन धाम का आश्रय लेके उनके चित्र को खुद अनुभव करा रहा है वृंदावन खुद अनुभव करा रहा है बिल्कुल बिल्कुल साधना वाधना से नहीं साधना से तो केवल अहम गलत होता है साधना इसीलिए बताई जाती है समस्त शास्त्रों का सिद्धांत केवल इसीलिए वर्णन किया गया है कि तुम्हारी जो बुद्धि बहुत दौड़ रही है ना जो तुम्हारे अंदर कर्तवाभिमान तो दृढ़ हो गया है ना जो भोगतत्व तो भाव स्थित हो गया है ना किसी को हटाने के लिए साधना कराई जाती है क्योंकि हमारी जो प्यारी जो है उस सहज करुणा करने वाले में वर्षंत में व सहजादूत सुख धाराम शब्द पर ध्यान दीजिए वर्षंत में वो सहजादूत सुख धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम साधना से नहीं योग से नहीं ज्ञान से नहीं कर्म से नहीं बोले सहज से ही सहज की वर्षा सहज अद्भुत सुख की वर्षंत में वो सहजादूत सुख धाराम अद्भुत सुख की वर्षा सहज में करने वाली स्वामी जो है आप केवल सहज हो जाओ आप सहज नहीं हो पा रहे इसीलिए सिद्धांत और साधना कराई जा रही है जहां साधना से युक्त हुए आप तो आपको अपनी हार महसूस हो जाएगी जहां हार हुई आप सहज हो जाएंगे जहां सहज हुए तो वसंत में सहजाद्भुत सुख धारा अद्भुत में अद्भुत से अद्भुत रस की वर्षा प्रारम्भ हो जाएगी अद्भुत से अद्भुत कैसे अरूत सुख की वर्षा होने लगेगी बोले न देवैर न ब्रह्माद्य न खनु हर भक्त ईर न सुधा न हरिभक्तों को सुख प्राप्त है न देवताओं को प्राप्त है न ब्रह्मा आदि को प्राप्त है न हरि के सुहृद जनों को प्राप्त है वो सुख किशोरी जी के चरणार्विंद से केवल जुड़ने से प्राप्त हो जाएगा सहज में न दें ब्रह्मादर्णन खलु हरी भक्त सुहृदाविवी राधा मधुपति मधुपतिहास्यं सुनिधित तयोदासू तदुपचित केली दश्म दुरंता प्रत्याशा हर हर दसोर्गोचरी अहो आश्चर्य ऐसी दुरंता साजु के चरणारिंद की दासता दासी भाव साधारण भाव नहीं है ये दासी भाव कैशोरादूत मधुरी भरधुरी राधिका हेमोल्लासराधिका निरवधि ध्यान किए तदिया त्यक्ता कर्म ध्यान भगवत धर्मे प्य निर्ममा सर्वाश्चर्य गति गता रसमयीम तेभ्यो महाभ्यो नवा भागवत धर्म अपने आप नमस्कार करता है राधा दासी पद में स्थित को जो राधा दासी पद में स्थित है जो राधा दासी भाव से युद्ध हो गया भागवत धर्म से नमस्कार करके दूर हो जाता है कि आप हमसे आगे पहुंच चुके हैं अद्भुत प्रेमोल्लासक राधिका निर्वधि ध्यानतेम भी समस्त कर्मों ने नमस्कार करके उसको त्याग कर्म अपने आप नमस्कार करके आप उनसे आगे निकल गए भागवत धर्म सब धर्मों के ऊपर विराजमर उसे नमस्कार कर रहा है कैशो राधभ माधुरी भरधुरी रांगत क्षेत्र राधिका श्री किशोरी जी के एक एक अंग की रूप माधुरी में जिसका चित्र डूबा हुआ है जो श्री किशोरी जी के सुख पहुंचाने में तन्वय है चक्ता कर्म भी आत्म भगवत धर्मित कहो निर्मवाह बोले सर्वाश्चर्य गतिम सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीम तेभ्यो महाभ्यो नम ऐसे में महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ जो इस राधा दासी भाव पद में स्थित हो चुके हैं कैसा राधा दासी पद है बैठे लाल निकुंज भवन रजनी रुचिर मल्लिका मुकुलित त्रिविध पवन इस भाव को देखिए एक समय श्री प्रिया प्रीतम महारसमय क्रीड़ा कर रहे हैं श्री प्रिया जू श्री लालजू के रस में इतना डूब गई अंतरप्रीति होती अंतर्मुखता में इतनी प्रेमचित दशा में अंतर्मुखता भी आ जाती इतनी अंतर्मुक्ता हो गई बाहर समस्त चित्राएं शून्य हो गई श्री लालजी जी एकदम लालजी ने मान लिया कि प्यारी जी ने मान कर लिया क्यों इतना प्यार ये प्यार जो वृंदावन की निहृत निकुंज में न देखना कहीं न देखने को मिलेगा न सुनने को मिलेगा न कहीं पढ़ने को मिलेगा बहुत दिव्य अति आसक्त परस्पर लंपट ये जो क्रियाप्रितम है ये परस्पर इतने रस लंपट हैं रस लुल हैं इतने आसक्त हैं कि अति आशक्त हैं अति आशक्त हैं अनुपमे है उपमा रहती है युगल सरकार है हित हरिवंश अबोलनो प्रगट प्रेम रस रूप हित हरिवंश बोलनो प्रगट प्रेम रसचार अपनी बुद्धि न कछ कहो सोबानी अनुसार हित हरिवंश जिक्री नहीं दंपति रस समूल सहेब सहज समीप अबोलनो नो करत जो आनंद मोह सहज समीप अबोलनो नो करत जो आनंद मोह रसमय दंपति श्री प्रियाप्रीतम प्रीतम रस क्रीड़ा में निमग्न है इतने में प्रियाजु के हृदय में महान रस का एक उफान था और वो अंतर्गति में लीन हो गए बस इस अंतर्गति में लीन होते ही श्री जो अति दैनता प्रियाजू नेक ना चितवय ना बोले न हसे तो महाव्याकुल जाए श्री ध्रुदा शिव प्रियाज नेत ना ना बोले ना हंसे तो महा इनके प्राण महाव्याकुल जाए श्री लाल जी के अब लालजू की जब ऐसी स्थिति होती है तो एकमात्र स्त्र होता है सहचरी के चरणार्ण प्रियादु के चरणार्ण नहीं सहचरी के चरणारिण आस्ते बदकिश चाटुल वृंदा ट भी गंधर पहा कुरे तवे ट्यूपी प्रेक्षु प्रसादोत्सवम प्रेक्षु प्रसादोत्सवम यस्ते वत किंकरी सुभवस चाटू वृंदाटवी वृंदाटवी के जो मनमत है जो वृंदावनेश्वर है ये जिनकी चरणों की सेविकाओं की चरणों की चाटुकारिता करते वंदना करते हैं सी प्रयादियों के दासियों के चरणों में ये प्रणत होते हैं क्योंकि अब एक ही सहारा रह गया प्रियाजु के मुस्कुरा के निरखे के जो प्रेरणा है वो एक प्रेरक शक्ति समझनी सकती सहचरी ही कर सकती है लालजू की अब सामर्थ्य नहीं देगी कि प्रियाजु का स्पर्श कर ले क्योंकि लगा कि प्रियाजु उपमान कर गए रूस गए यद्यपि ऐसा नहीं सहज समीप बोलनो करत ज्वालन मोल सहज समीप में ही विराजमान अंतर्वृत्ति में अंतर प्रीति होती हृदय में स्त्री लालजू के आशक्ति रस्म इतना डूब गए कि बाहर एकदम ऐसा लगा कि प्रिया जो मार कर गए अब लालजू सैचरी के चरण पकड़ते प्रार्थना करते दे। हैं देखो सैचरी पद की त्यताह कर्म भरात्मी भगवत धर्मित हो निर्मा सर्वाश्चर्य सर्वाश्चर्य ये क्या सर्वाश्चर्य यह सियास्त बच्ची की रिसो चाटूरी वृंदाटवी वृंदावनेश्वर लालजू जिनकी चरण दासियों की चाटुकारिता करते हैं प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर विनय करते हैं कैसा है दासी भाव सेचरी भाव कैसा है लालजू सेचरी के चरणों में प्रेरत होते हुए कहते हैं कि हे शकी मैं तुम्हारा ऋणी हूं मैं तुम्हारा बार बार एहसान मानूंगा तुम्हारी प्रियाजी को प्रसन्न कर दो क्योंकि अब मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रही कि मैं जाके अपनी प्यारी जी को मनाऊ क्योंकि प्यारी जी न तो हमारी तरफ एक बार भी देख रही हैं ना बोल रही है ऐसा देखो सैचरी का बल यहां हम आपको सैचरी के बल का दर्शन कराते हैं सैचरी ने कहा अच्छा आप इस लता की ओट में बैठो और प्रियाजू के ही ध्यान में तल रहो तो तुम्हें विशेष वियोग व्यापेगा मैं अभी प्रियाजू को मनाती हूँ बैठे लाल निकुज भवन रजनी रुचिर मल्लिका मुकुलित त्रिविध पवन कैसा है खुले रजनी रुचिर सुन्दर शरद की रात्रि का समय है दिव्य प्रकाश छाया हुआ है वृंदावन में बड़ा ही शोभनी है मन का हरण करने वाली चांदनी वृंदावन को प्रकाशित कर रही है ये चांदनी क्रियामुख चंद्र की ही है वहाँ किसी चंद्रमा का प्रवेश नहीं जिस धाम का वर्णन हो रहा है ये वही धाम है चंद्रमा का प्रवेश नहीं यहाँ सूर्य का प्रवेश नहीं करोड़ करोड़ कोर्ट की कोर्ट की सूर्य और चंद्रमा जिनकी नख चंद्रमणि छटा के लेस मात्र प्रकाश से हे हो जाते हैं ऐसे युगल सरकार यहाँ खेल रहे यहाँ चंद्रमा प्राकृतिक चंद्रमा और प्राकृतिक सूर्य का प्रवेश ही नहीं है भगवान तो के में धाम में इनका प्रवेश नहीं करिए तो महामाधुर्य रस धाम है तूषिका के लिए मनमोहन मदन धवन ब्रिथा करत कृषोदरी कारण कवन लालजीजू आपको तो महान रस के हो और करोड़ करोड़ मदन के मद को मर्दित करने वाले लाल जो हैं महान रस केल स्वरूपा और महान करोड़ करोड़ कामों के हृदय में काम प्रकट कर देने वाले श्री लाल जी हैं मदन के मन को चूर कर देने वाले हैं ऐसा क्या कारण हो गया कि आप रूस गये हो लालजीजू छो हे लालजीजू ये आप मान काहे को धारण किए थे आप इस मान का त्याग कर दो अगर आपको कोई संशय हो कि लालजू कहीं आपके चरणारविंद की सिवा कहीं और रस का रसा स्वादन करते हैं तो इसकी साक्षी मैं हूं सहचरी प्रिया जी से कह रही है कि मैं उन लालजू के मन की एक एक वृत्ति को जानती हूं ध्यान करना एक एक शब्द पर बड़े बड़े योगीन्द्र मुनिन्द्र जिनके चरणार्विंद का ध्यान करते रहते हैं मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत और यहां सहचरी श्री लाडली जी से दावे के साथ कह रही कि मैं आपके प्रीतम की एक एक वृत्ति को जानती हूँ एक एक वृत्ति को समस्त चिराचर जगत की वृत्ति के साक्षी उनकी एक एक वृत्ति की साक्षी है सहचरी प्रिया जी को साक्षी दे रही है हाँ हाँ देखो सहचरी पद की महिमा समस्त विश्व ब्रह्मांड के चिराचर के साक्षी श्री लालजू इन जगत गुरु श्री लालजू की साक्षी श्री सहचरीगढ़ वो प्रमाणित कर रही प्रियाजू से जपत हरी बिवस सवनाम प्रतिपाद प्रतिपद विमल मनशी तव मल, ध्यान दे तरीबो जान जू आप ऐसे प्राण वल्लभ से मान कर रही है कैसे प्राणात आपके चरणारिंद के आश्रित है सुंदर सुघर प्राण बल्लभ नवल बचन आधीन सो इतो कत करीबो बचन आधीन सो इतो गिबो छि दे मांगी मान मन गरीबो लालनी आपको भी लालजी पर संशय है आप मान धारण कर रहे हो कि किसी वो दूसरी सुंदरी की तरफ देखते भी हैं नहीं नहीं आपको मैं पुनः स्टूडेंट दिला रही हूँ कि आपके प्राण वल्लभ हैं आप खुद अनुभव कीजिए आपके प्राणों के वो नाथ हैं प्राण वल्लभ न ये जो नवल किशोर जी हैं आपके प्राण वल्लभ है प्रियाजू आपकी शरण हैं ये प्रणत है और ये ऐसे वैसे नहीं है सुगर सुंदर है और प्रियाजू मैं जानती हूं वो आपकी वचन मात्र के अधीन है आपसे कभी वो आपके वचन के आपकी चेष्टा के कभी वो खिलाफ हो सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है प्यारी जू वचन अधीन सदार है रूप समुद्र अगाध प्राण रवन शो कत करश बिनुआग अपराध बिना अपराध के बिना किसी कारण के आप लालजू की तरफ नहीं देख रहे नहीं बोल रहे आप मान धारण किए हुए है लालीजू मैं लालजू के एक एक चित्रवृत्ति को देख कर के साक्षी हो के आपको बता रही हूँ जपत हरी बिवस तब प्रतिपद विमल मनशी तब ध्यान तय निमिष नहीं तरी वो एक पलक झपकने को निमिष मात्र को भी उनके मन रूपी मंदिर से आप अलग नहीं है उनका मन निरंतर आपके ध्यान में लगा हुआ है उनकी जिभ्या निरंतर राधा राधा राधा राधा ऐसा उच्चारण कर रही है जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपिमल मनशी तब ध्यान दे लालजू का मन कैसा है विमल मनशी बिमल मन वाले मैं देख रही हूँ कहीं आप ऐसा न सोचते हैं कि किंचन मात्र भी इनके मन में कपट है ये कि किसी और से प्यार करते हैं और प्यार आपको दिखा रहे ऐसी बात नहीं बिमल मन शीत ध्यान ते नहीं तरीबो एक पलक झपकने के लिए भी आपका ध्यान उनको विस्मरण नहीं होता निरंतर हरि रसना राधा राधा रट अति आधीन आतुर यद्यपिपिय कहियत है नागर नट हरि रसना राधा राधा रट घटत पल पल सुभग शरद की जामिनी भामिनी अनुराग विस्तृतो हे करुणामी हे श्री राधे हे स्वामिनी आप देख नहीं रहे कितनी सुंदर शरद की रात्रि है शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है कितनी दिव्य वृंदावन की शोभा मुकलित हो रही नव नवायमान शोभा से संपन्न वृंदावन है आजो हमारी प्रार्थना स्वीकार करो एक एक क्षण रात्रि व्यतीत हो रही है ऐसे रस समुद्र में अवगाहन करने के समय में आप मान धारण किए हुए हो पल पल सुभग शरद की जामिनी घटत पल पल सुभग शरद की जामिनी भामिनी सरस अनुराग दिस धरिबो छि दे मानी मान मन धरबो हो कचु कहत निजु बात सुनिमाल सखी जब देखा सजनी ने सहसेरी ने कि अभी प्रिया जो अपने नेत्र तो नहीं खोल रहे तो अपना बल दिखाया हे सखी आप हमारी सखी भी हो स्वामिनी भी हो और आप हमारी सखी भी हो मैं निज बात कह रही हूं आपके हित की बात कह रही, निज बात आपके हित की बात कह रही अपने हृदय की बात और आपके हृदय की बात को मैं देख के कह रही हूं आ क्या देख के कह रहे कि सावधान लाडली जी से सहचरी कह रही कि सावधान कहीं धोखा ना हो जाए क्या धोखा होने वाला है आपको क्या अनहोनी समझ में आ रही है बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो राधा ना बन जाए क्यों क्योंकि एक एक वृत्ति के द्वारा वो राधा राधा राधा राधा कहीं ऐसा तदात्म प्राप्त हो जाए कि श्याम सुंदर श्री विग्रह से राधा श्री विग्रह वाले बन जाए अगर ऐसा हो गया तो फिर प्यारी जो आप विचार करके देख लीजिए काहे को मान बढ़ावती है बालक मृगलोचन हो अ डरन का चुका सकत एक बात संकोचन वो संकोच की बात मुझे कहने में नहीं आ रही बड़ा संकोच लग रहा है हो होंडरन मुझे डर लग रहा है आप सावधान होकर सुनिए क्या डर लग रहा है मत मुरली अंतर तब गावत जागृत सयन तवागृति सोचन जागते सोते हर समय राधा, राधा राधा राधा रूप राधा नाम इसी रस में डूबे हुए प्यारी जो कहीं ज्यादा विनय बढ़ा तदात्म भाव हो गया तो राधा रूप को प्राप्त हो जाएंगे वो अगर वो राधा रूप बन गए तो आपके विचार करके देख लीजिए क्या आप अपने प्राण वल्लभ के सुख के बिना रह सकती है इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए हो निज बात हूक मान सखी सुमुखी बिनु काज घनु रहे दुख गरीबो बिना कारण के आप ऐसे घनीभूत विराय प्रदान कर रहे अपने प्रीतम को स्वामी जी बिल्कुल ठीक नहीं है मैं हृदय से अपनी बात कह रही हूं कि लाल जो आपके वचन के हैं है आहा। जिव ही ये सुना तो मांग तो था नहीं वो तो अंतर प्रीति में डूबी हुई थी इतने शब्द श्रवण में पहुँचते ही अंतर्वृत्ति ही बाहर आई बस दौड़ पड़ी और अपने लालजी के हृदय से लगा लिया मिलत हरिवल सहित कुल किसल है सल करत कल के ली सुख सिन्दु में सर्वो चित कृपा कर भानिनी लीन कंठ लगाए सुख सागर पूरी सु देखत ही ओ, ओ शिराय सुख सागर पूरी सु देखत ही ओ, ओ शिराय सैचरी की प्रेरणा होते ही दौड़ पड़ी लाल लीजू अति उदार करुणा वरुणालय दौड़ करके लालजू को हृदय से लगा लिया कहा बोले कुंज महल में कुंज महल में इसले से किसलैसी पर विराजमान होकर युगल सरकार महान रस का प्रवाह किया करत कल केली रस में तरीबो करक कल के लिए मे तरे वो निविड़कानंद धवन बाहुरंजित रवन श्री प्रियालाल एकांतिक कुंज में गलवैया दे एक शैया पर विराजमान है ये सुख देखो सैसरी पान श्री प्रियाजू के अंतर के भाव को श्री लालजू के अंतर भाव को जान के जब युगल सरकार मिलते हैं तो त्रण तोड़ती है और बलिहारी जाती है इनका यही सुख है देखत ही ओ सिराय लाल ललना मिल ही हो सिरावत मोर जब लाल ललना मिलते हैं लाल लल्ला सुख में विलसते हैं तो सैचरिया तरण तोड़ती है बलिहारी जाती है और आशीर्वाद देती है हों बली जाओ। नागरी ऐसे ही रंग करो निशिवा ऐसे ही रंग करो निशिवा सर वृंदा विपिन कुठी अभिरा हो गली जाओ नागरी या बलिहारी जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि ऐसे युगल सरकार मिलो ऐसे ही रस की वर्षा करो ऐसे ही सुख में झीलो ये सहचरी पद है जिसके हृदय में सहचरी भाव आ गया ब्रह्मा शंकरादि बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र उसकी चरण वंदना करते हैं अरे इतना ही नहीं योगिंद्रो और मुनिन्द्रो के जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण उसकी चरण वंदना करते हैं राधा दासी की चरण वंदना श्री लालजू करते हैं यदकिंकृष्भा खल काकुवाणी नित्यम पर शिक्रण उसमें आया बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल शुभ जिनको बंदत नित्य ही छेल छवि श्याम जिन चरणों की नित्य निरंतर वंदना करते रहते हैं श्री लाल जी सहचरियों की कृपा से ही इन्हें प्रियारस की प्राप्ति हुई है ये बड़ा गूढ़ विषय है सबको लगाने लगेगा कि प्रियाजू और लालजू तो अभिन्न हैं ये सहचरियों की कृपा की क्या आवश्यकता हुई ये सब की समझ में नहीं आएगा भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सकेगा वृंदावन वो सहचरी पद ऐसे सहज में प्रदान करता बिना साधन वालों को इसीलिए वृंदावन महा चिंता और रत्न चिंतामणि रत्न स्वरूप है महा चिंतामणि है वृंदावन धाम बिना साधन करने वालों को सहचरी भाव प्रदान कर देता है अपने प्रभाव से अपने प्रभाव से देखो जहाँ कोई वस्तु बढ़ रही होती है वहां अधिकार की बात नहीं देखी जाती जैसे कोई प्याऊ खोले है तो केवल इतना ही अधिकार की पानी पीना चाहते हैं बोले हाथ तो आ जाओ बस केवल प्यास का अधिकार चाहिए जो भंडारा कर रहा है पियास चिट्ठी वाला भंडारा नहीं वृंदावन चिट्ठी वाला भंडारा नहीं करता चिट्ठी है कि वृंदावन तो ऐसे झरा भंडारा करता है आओ और पाओ भूख होनी चाहिए बस भूख होनी चाहिए बस ऐसे ही प्रियालाल रूपी भंडारा कर रहा है वृंदावन भाव तुम प्रियालाल चाहिए बोले हाँ ले जाओ ले जाओ कोई योग्यता नहीं चाहिए बस इतना भूख है ना प्रियालाल की बुले आओ ले जाओ ये खुशी योग्य कोई चिट्ठी कोई लायका कोई साधना कोई पात्रता ना ना यहाँ बट रहे हैं महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश तेरे द्वारे बटत है सहज लाड़ी लाल लाड़। सहज में बट रहे हैं हे वृंदावन हे सहजरीगढ़ आपके दरवाजे पर प्रियालाल बट रहे अपने को तो केवल लेने की बात आ जाए कि बोले क्या बट रहा है बोले प्रियालाल बोले हमको भी लेना बोले लग जाओ लाइन में अभी पहुंच जाओगे मिल बस यहाँ लाइन में खड़े होने की साधना है अनंत भाव से वृंदावन धाम का आश्रय लेकर जो खड़ा हो गया है अपनी झोली पसार करके प्रियालाल के लेने ले के लिए ले, तो तेरे दरबार की आली निराली सामने देखी सखावत खुद खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते दे देखा फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा मगर झोली फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी ये है श्री धाम वृंदावन की अद्भुत चिंतामणि स्वरूप वृंदावन धाम क्या है बोले महा चिंता रत्नम प्रचय शरा पुंजोज्वल मति विचित्र छावन धाम महान मृदुल स्थल वाला है श्री समस्त माइक विकारों से रहित परम स्वच्छ है श्री श्री राधा दास प्रदान करने वाला चिंता मणि स्वरूप है श्री वृंदावन धाम अपने में वास करने वालों से स्नेहमय आनंद रखने वाला है दुलार प्यारमय आनंद रखने वाला है माँ बालक की मलिनता नहीं देखती सिर्फ अपना बालक मानती है और दूसरे उसकी मलिनता पर दृष्टि रखेंगे देखो कैसा ये मल लगाए कैसा नाक बाहर आए लेकिन माँ को ना मल दिखाई देगा ना नाक दिखाई देगी उसके केवल अपना लाला दिखाई देगा बाद में उसको धुलेगी पहले लाला लाला कहकर हृदय से लगा लेगी अनंत माताओं का वात्सल्य वृंदावन लिए न हमारी काम मलिनता देखता है न हमारी क्रोध मलिनता देखता केवल इतना देखता ये मेरा आश्रित है बस उसे अपने हृदय से लगा लेता है और वृंदावन का स्पर्श होते ही समस्त विकार नष्ट हो जाता ते हैं त्रिगुण त्रिगुण्य अवस्था प्राप्त हो जाती है त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है हृदय में प्रियालाल खेलने लगते सिर्फ वृंदावन धाम का आश्रय लेने मात्र से विश्वास कीजिए साधन भूमि नहीं है ये शाद भूमि है ये रस भूमि है केवल आश्रय लेने मात्र से वस्तु की प्राप्ति हो जाती है ऐसे में वृंदावन धाम का भजन करता हूँ ऐसे मैं की में वृंदावन धाम के शरण में हूँ ऐसे में वृंदावन धाम में वास करता हूँ श्री राधा मुरली धरण स्वारशिकसन मिथो भावा विष्टो नव नव व्यो रूप मधुर महाप्रेमो नंदो मद चमत्कार करो किशोरचर्या निरवधि भजते प्रणयता श्री वृंदावन धाम में महा आश्चर्य में किशोरी भाव को प्राप्त यहाँ जो किशोरी भाव है इसका तात्पर्य श्री राधा भाव को प्राप्त नहीं है यह भाव है श्री राधा दासी भाव को प्राप्त किशोरी मातमानम कि सुकुमारी निकले अपने को कम में ऐसी किशोरी के रूप में देख पाऊंगा जो श्री राधा चरणार्ज के आश्रित है और उनकी प्रसादी पोशाक को धारण किए हुए है उनकी कृपा प्रसाद से उनकी सेवा की योग्यता प्राप्त किए हुए है सर्वाश्चर्य राधा दासी पद सर्वाश्चर्य में दो चार आठ दस सिद्धियां लेकिन श्री जी की जो दासी भाव में बगैर करोड़ों सिद्धियां उनके चरणों में लुटती जो आज तक शास्त्रों में निगाई गई श्री राधा किंकृम लुठती यो चरण अद्भुता सिद्ध कोटि अद्भुता सिद्ध कोटि करोड़ों प्रकार की सिद्धियां श्री राधा दासियों सर्वाश्चर्य अद्भुत पदवी है राधा दास की अद्भुत पदवी है जो सर्वोपम भाग्यशाली है महत कृपा जिन पर उदय हुई लाल जी की वो राधा दाशी भाव को प्राप्त होते हैं कि हम प्रिया जी के चरणार्थी आश्रित उनकी सहचरी है उनकी दासी है उनकी किंकरी है उनकी सहेली है जैसे जैसे जो भावा वेश में युक्त महापुरुष है जिनका हम आश्चर्य लेते वैसे ही भाव हमारे हृदय में उतरता बोले वृंदावन धाम में वृंदावन धाम में यह श्री राधा मुरली धरण स्वारसिको भावा विष्टो नव नव वयो रूप मधुर श्री वृंदावन धाम में आश्चर्य किशोरीगण श्री राधा मुरलीधर के स्वरस में ये प्रिया प्रीतम जो आसक्ति चित्त है जो इनकी महान रस्मई केली हो रही है ये स्वरस से प्रेरित होकर के हो सहरिया जो प्रेरित शक्ति है शक्ति है जो रस स्वरूपा है ये स्वरस में स्थित है प्रियालाल को जो प्रेरणा प्राप्त कर, प्राप्त होती है इन सहचरियों से क्रीड़ा के लिए सहचरियों के मन में जो आता है तत्काल प्रियालाल वैसे ही रस के लिए करने लगते है सखी के उसी आई बिनोद सुखदा जहाँ मन में आया सचरियों के की प्रियालाल का ब्याह करते तो नित्य नवीन दूल्हा नित्य नवीन दुल्हन प्रियालाल और तत्काल ब्याह के जो जो सखियों के मन में आता है तत्काल वैसी लीला प्रियालाल करते रहते यहाँ जो सैया विहार रस भी होती है वो स्वरस के लिए होती है प्रियालाल स्वरस ऐसी पीड़ित होकर रसानंद का अनुभव करते यहाँ सब काम से प्रेरित होती कोई भी क्रिया आप यहाँ देखिए कोई भी क्रिया कामना से रहित नहीं होती सब कामना से प्रेरित होकर के होती है कामना से प्रेरित निष्काम महापुरुषों से जो होती है क्रियाएं जो भी होती है वो इसीलिए फल देने में समर्थ नहीं होती क्योंकि उसमें कर्तत्वाभिमान लय हो जाता है शांत हो जाता है नष्ट हो जाता है जो करता हमीति मंद लेते मैं करता हूं उन्हीं को भोगना पड़ता है और जो प्रियालाल की रस केली है वो तो रस रस करवावक केली रस स्वरूप प्रियालाल रस ही प्रेरक और रसमय केली कहा बोले रसमय निकुंज में कहा रसमय निकुंज बोले रसमय वृंदावन में, में, रस में, में। ये है रसो वैशा का स्वरूप यहाँ काम के भी शब्द आवे तो तत्काल भाव सूचना ये प्रेम के लिए हो रही है यहाँ इतनी सामर्थ्य नहीं है कामना में काम में अरे भक्तों उनके उनके भाव में पीछे आया इसी में प्रभुधान पाद जी ने वर्णन किया है कि जो राधा दासी भाव को प्राप्त तो हो रहे हैं रति की सामर्थ्य नहीं कि उनके चित्त को चुरा सके लक्ष्मी की सामर्थ्य नहीं की उनके चित्त को चुरा सके और मोहिनी की सामर्थ्य नहीं भगवान के मोहिनी अवतार की भी सामर्थ्य नहीं की जो राधा दास्य भाव में जिनका चित्त स्थित हो चुका है उनके चित्त को खींच सके ना मोहिनी अवतार अवतार्थ ना मोहिनी रूप में जिस मोहिनी रूप ने भगवान शंकर के हृदय में हलचल पैदा कर दी जिस काम और रती ने पूरे विश्व ब्रह्मांड में तांडव बचा रखा है किसी भी अप्सरा, किसी भी रति, किसी भी मोहिनी में इतनी सामर्थ्य नहीं की राधा दासी भाव को प्राप्त हुए महापुरुष के चित्र को खींच सके इतनी सामर्थ नहीं कैसा श्रीअंग का सौरभ है राधा दासियों की लक्ष्मी भी आकर्षित होकर के में होकर के ये आकांक्षा करती करते कि मुझे राधा दासियों की दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो राधा दासियों की दासी बनने बेल बन में तपस्या कर रहे हैं इसी बात के लिए कि मुझे कहीं ऐसा हो मैं किशोरी जो की तो दासी बन नहीं सकती किशोरी जी की किसी दासी की सेवा में मुझे अवसर मिल जाए तो मैं अपने सौभाग्य चाहनी समझू ये वृंदावन धाम उसी दासी भाव को सहज में प्रदान कर देता है अद्भुत वृंदावन धाम की बनिमा है तो श्री वृंदावन धाम में श्री राधा मुरली मनोहर श्री प्रियालाल के स्वरस में स्थित प्रिया के स्वरस में स्थित स्वसुख वांछा का लेस मात्र भी के हृदय में नहीं होता सहचरी भाव अपन महापुरुषों के हृदय में स्वसुख वांछ प्रभु से स्वसुख ले संसार की तो बहुत बात दूरी हुई जगते भयो के बैरागी वृंदावन रस में अनुराग वृंदावन रस के महान रस समुद्र प्रियालाल सामने विराजमान है इनको सुख पहुँचाने के सुख में निमग्न सहचरी भाव है विचार करके देखिए इतना सुख भाव की चरम सीमा है प्रियालाल सुख समुद्र है लेकिन चिन चिन मात्र सुख किया उनके गोपी भाव में ऐसा एक चरित्र मिलता है पूज्य भाई जी ने लिखा है कि एक उपासक भजन और कृपावल से गोपी भाव को प्राप्त हुआ उसे उसकी गुरु गोपी ने सेवा प्रदान की श्री प्रियालाल रस केली करके सुखद पुष्पों की शया पर विराजमान है थोड़े थोड़े उनके मस्तर पर श्रम बिन्दु है खुश सखी से उस गोपी से कहा जाओ आज तुम्हें हम कृपा करके प्रियालाल की जो है व्यजन सेवा देती पंखा सेवा देती उनको हवा करो और सुख पहुंचाओ वो गोपी पहुंचती है जब प्रियालाल के मुखारिंद की रूप माधुरी का अवलोकन करती है सुंदर सुंदर श्रम बिंदु पसीने के विराजमान है और ऐसी पंखा झलती है तो थोड़ा सा सुख का अनुभव करते प्रियालाल के नेत्र अनुखुले से होने लगते हैं ऐसी शोभा का दर्शन हुआ हृदय में इतना महान सुख हुआ कि भाव समाधि लग गई और पंखा झलना दौड़ के गुरु सुरूपा गोपी आती है और हाथ पकड़ के नीकुंज के बाहर कर देती है कि तू अभी इतना स्वसुख में मगन है कि हमारे युगत सरकार की सेवा छूट गयी चल बाहर चल अभी नहीं अभी तू बाहर की सेवा कर अभी तुझे अंदर में सेवा मिलने का अधिकार तू स्वसख में इतना मगन हो गई की सेवा रुक गयी दे। देखो सेवा करते हुए भी उनके सुख में निमग्न रहना है उस सुख का भी सुख नहीं लेना उस सुख का भी सुख नहीं लेना कितना त्याग सर्वोपरि त्याग ये जो तो सैचरियों का सुख है सर्वोपरि, यह वृंदावन धान किसी कृपा से प्राप्त होता है किसी साधना से प्राप्त नहीं होता श्री जी को सुख मिलना हमारी सेवा से उस सुख में भी सुखी नहीं होना अगर उस सुख में सुखी हो गए और कहीं हम समाज भाव को प्राप्त हो गए कभी हमारे हृदय में जनता संचारी भाव आ गया और सेवा रुक गई तो फिर सेवा में फिर बन जाएगा फिर श्री जी को सुख में बाधा पहुँच जाएगी इसलिए सहचरी उस सुख में भी सुखी नहीं होती उसके सुख को और बढ़ाने के लिए ही अस्तमय मगन रहती है तो वहाँ वाणी का विषय नहीं की सहचरी का कितना तत्सुख भाव कितना तत्सुख भाव है श्री वृंदावन में अतिशय आश्चर्य किशोरीगढ़ अर्थात सैत्रीगढ़ श्री प्रिया के मिथुर भाव में श्री युगल सरकार के भाव में आश्चर्यमय भाव में श्री प्रियाजू श्री लालजू के प्रेम भाव में मगन श्री लालजू प्रियाजू के प्रेम भाव में मगन श्री प्रियाजू लालजू के हृदय की एक एक वृत्ति को जानते है श्री लालजू प्रियाजू के हृदय की वृत्ति को जानते और सहचरी प्रियालाल के दोनों की हृदय की वृत्ति को जानती है, के को जानती है।, के, दोनों, के जानती है। दोनों के भाव को जानती है दोनों के प्रेम रस समुद्र को अपने हृदय पे झेलती है इसलिए सर्वाश्चर्य में सहचरी पर सर्वाश्चर्य में सहचरी भाव मिथुन भाव से प्रियालाल के महाभाव में डूबी हुई महारस में डूबी हुई सहचरीगढ़ नवनवायमान कोशाक के द्वारा प्रियालाल को जो पोषाक धारण कराई गई वही प्रसादी प्रिया जी के वस्त्र धारण किए हुए सेचरी है महामाधुर्य रूप से मंडित है महाप्रेमानंद की उन्मत्तता से युक्त होकर के श्री राधा मुरलीधर का निरंतर सेवन कर निरंतर प्रियालाल को सुख पहुंचाती रहती, ऐसी हम सेचरियों का ध्यान करते हैं ऐसी सेचरियों की हम वंदना करते हैं राधा कृष्ण पदारविंद मकरम मदनो भ्रृंगा सत मुदता ते नीवघ्रता अत्यांग कदाप्यलोचन्त्मेसो सेवाया विदे स्मता श्री राधिका राधिका श्री राधिका आराधिका जिनका मन मधुकर श्री श्यामा श्याम के चरणारिंद के मकरंद रस का आस्वादन करके उन्मत्त होकर के आंसू बहाता रहता है श्री प्रियालाल का रस ही ऐसा है जिस समय प्रियालाल का रस एक बार घर में छू जाएगा बस खत्म हो गया कोई रस इतना प्रभावशाली कोई रस नहीं कि प्रियालाल के चरणारविंद की दास्ता के रस को दबा करके वो चित्त को आकर्षित कर सके ऐसा त्रिभुवन में कोई रस नहीं है किसी धाम में ऐसा रस नहीं है राहो को काहू मन ही दिए मेरे प्राणनाथ नाथ श्री श्यावा शपथ करो तृण छे जय अवतार कदम भजत है धरिदृढ़ व्रत जो हि तेऊ उमगी तजत मर्यादा बन बिहार रस की समस्त अवतार समूहों की उपासना करने वाले उपासकों को जब सी वृंदावन रस का एक बिंदु छू जाता है चित्त में तो इतनी उमगन बढ़ती की अपने इष्ट की उपासना का त्याग करके वृंदावन के चरण की दासता स्वीकार कर लेते हैं जे अवतार कदम भजत है हरी ब्रड व्रत जु ही ऐसे वैसे भजन करने वाले ने निष्ठापूर्वक भजन करने वालों के चित्र को तत्काल चुरा ले ऐसा वृंदावन धाम का रस है अपनी दास्ता प्रदान कर दे जबरदस्ती बलात चित्र को चुरा करके दासी बना ले ऐसा है वृंदावन धाम का रस और ये रस जिसको स्पर्श कर गया तो कौन रस रहेगा जो उसके चित्र को चुरा सके वृंदावन के रस के रसिक के चित्र को कोई चुरा सके इतनी सामर्थ्य किसी धाम के भी रस में नहीं है वृंदावन धाम का रस ऐसा है बोले जो राधा कृष्ण के महाप्रेम में डूबे हुए अस्त्र पुल भाव से अस्त्र बहाते देखो पहले विरह के अस्त्र बहाओ फिर आनंद के अस्त्र बहेंगे पहले विरह के अस्त्र बहाओ हम लोग कहते हैं कि हमें सुंदर मकान मिला गाड़ी मिली रुपया पैसा मिले ये सब कृपा है प्रियालाल की कृपा कभी इस वस्तुओं में तुलना मत करना अगर धाम में वास मिला हो चाहे कोठरी में चाहे झोपड़ी में चाहे लता की मिल हम कहेंगे हमारे ऊपर कृपा क्योंकि धाम में वास मिला देवराज इंद्र के महल में वास मिलना कृपा नहीं कहेंगे लेकिन वृंदावन धाम में अभी किसी वृक्ष के नीचे रहने को मिल जाए किसी पर्णकुटी पे रहने को मिल जाए या किसी स्वर्णकुटी में रहने को मिल जाए वो जाने जो वृंदावन बुलाया किस कुटी में रखना चाहते लेकिन यदि वृंदावन में वास मिला तो हम इसे कहेंगे हमारे ऊपर कृपा है देवराज महेंद्र के भवन में भी रखा जाए जब ब्रह्मा जी अपने निज ब्रह्मलोक में रखे तो भी हम नहीं कहेंगे कि हमारे ऊपर कृपा है क्योंकि कृपा का स्वरूप यही है श्री भोली शखी ने वर्णन किया है कृपा का स्वरूप क्या है वर्णन करते हैं कि हाय हमारे हाय शब्द बड़ा पश्चाताप का है और प्राय लोग हाय हाय करने लगे हैं पश्चाताप करने लगे हैं कि प्रियालाल का भजन नहीं होता तो प्राया एक दूसरे जिससे मिलते तो राधेश्याम बोलते हैं अब क्या बोलते है देखा वृंदावन हमें, हमें बोले थे एक ग्यारह बजे रात्रि के आ रहे थे एक पुलिस वाला कह रहा था हेलो रुको और हाय हलो सतम का में कैसे राधे राधे बोलो हाय का मतलब का पश्चाताप जने अब सब लोग जो मिलते हैं हाय हाय नहीं करते मतलब पश्चाताप करते कि हाय हमारा दुर्भाग्य है जो प्रियालाल का भजन नहीं कर पा रहे तो श्री भोरीशक्की जी कह रहे कठिन दई गति तरत नटारी हाय कठिन भाग्य की कठिन प्रारब्ध की गति उदय हो गई है ये किसी भी तरह से टारी नहीं डर रही है या ध्यान रखना ये भावदशा की बात है किसी भी प्रारब्ध की सामर्थ्य नहीं कि वृंदावन धाम में वास करने वाले के ऊपर अपना जोर दबाव कर सके समस्त प्रारब्ध नष्ट के नवीन प्रारब्ध की रचना सीधा वृंदावन करता है नवीन प्रारब्ध की रचना विश्वास करना इस बात पर समस्त प्रारब्धों को नष्ट करके अरे भगवान की शरणागति में आया है कि सन्मुख होए जीवय जब वहीं तो जन्म कोट यशों तब तो वहीं करोड़ों जन्मों के अपराधों को नष्ट वृंदावन धाम संचित कर्मों को तो नष्ट कर ही देता है और क्रियमाण को अपने में लीन कर लेता है और प्रारब्ध को बदल देता है ये ये धाम की केवल ऐसी महिला वृंदावन धाम की समस्त प्रारब्ध को हटा के नवीन प्रारब्ध की रचना समस्त संचित कर्म को नष्ट करके और कृमाण को अपने में लीन कर लेना किंचन मात्र ही जीव को कष्ट नहीं होने पाता पर यहाँ जो प्रारंभ की बात कह रहे हैं ये भाव में भूल रहे हैं कह रहे हैं कठिन दैव गति तरत नटारी सोयो यो जागत प्यारी प्यारी जू तेर तेर के मैं हार गया आज भी हमारा वो हमारे ऊपर लागू हो रहा है आपकी राजधानी वृंदाव में रहते हुए क्या प्रारब्ध लागू हो रहा है आगे वर्णन करते शो यो भाग्य न जात प्यारी तेर तेर हो हारी कठिन दैव गति तरत नटारी सब कछु जान हूँ कृपा रावरी में स्वामी मैं तब मानूंगी कि हमारे ऊपर आपकी कृपा है आप वृंदावन धाम में रह रहे हैं भोरी भोला नाथ जी और कह रहे पियाजू देखो अल्प कृपा में सुख भोले अनुभव जो अल्प में अनुभव कर लेता वो भूमा का अधिकारी नहीं होता वो महान कृपा का अधिकारी नहीं होता यहां कह रहे हैं कि इतनी कृपा से क्या हुआ अभी हमारा प्रारंभ हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा कितना दुर्भाग्य है कि वृंदावन धाम में रहते हुए ये वही ये वही लताएं और आपका अवलोकन नहीं हो रहा आप मुझसे मिल नहीं रही आप जैसी कृपा सिंधु की कृपा का आश्रय लेने के बाद भी मेरा यह दुर्भाग्य कि मैं आपसे रहित होकर के विशेष सेवन करती हुई वृंदावन धान में जी रहा हूँ हाँ प्यारी जू तब कछु कचुजान हूँ कृपावरी हटन लगे ही रादी। हाँ। मैं तब कृपा मानूंगा जब आपकी शिवियों में मेरा हृदय फटने लगे फटने लगे ही रि विषय भोग जग प्रीति न भावे ये कृपा है विषय भोग जग प्रीति न भावे दिल दूलो बिरहारी दिन दूनो बिरहारी कठिन गरीब गति तरक नारी सब सो अलग बैठी व्याकुल व्याकुलिर ही अति भारी ऐसी कब कृपा होगी कि मुझे किसी के पास बैठना अच्छा न लगे एकांत ने की कस, किसी लता के नीचे बैठकर मेरा हृदय फट रहा हो महान पीर प्रकट हो गई हो आपसे मिलन के लिए आपकी सेवा के लिए महान व्याकुलता पैदा हो गई हो जे हरिवंश प्रेम रस झिले क्यों सोहे लोगन में मिले झिलो काल जग देखिए प्रेम प्रवाह परे जम सोई तब क्यों लोक बेद सुधि हो जब हरिवंश कृपा करी हे कृपा मई स्वामी ऐसी कब कृपा होगी कि मुझे कोई अच्छा न लगे किसी के बीच में बैठना अच्छा न लगे किसी से मिलना अच्छा न लगे किसी से बात करना अच्छा न लगे कोई विषय भोग अच्छा न लगे बस एकांत कुंजों में बैठकर मेरा हृदय आपके वियोग की पीर में तड़प रहा हो मेरा हृदय फट रहा हो हाँ राधा हा ऐसा उच्च स्वर ऐसी पुकार पुकार करके लताओं से लिपट लिपट करके मैं आपके वियोग में रो रहा हूँ ऐसी कब कृपा होगी सब शो अलग बैठी व्याकुल पीर ही अति भारी दिल नहीं भूख रैन नहीं निद्रा रहत निहार निहारी आह यह कृपा कैसी कृपा बोले दिल नहीं भूख रैन नहीं निद्रा रहत निहारी निहारी आह केवल वो जीवित ही हो रहा है देख देख करके आपके आने की बात देख देख करके जीवित हो रहा है न रात में नींद है न दिन में भूख है न हृदय में चैन है महान व्याकुलता जब तक ये व्याकुलता नहीं होगी तब तक ये रस नहीं प्राप्त होगा क्या त्रपित नमान तु कुंज रंग है अवलो की तनु यह बने जो कृपा हरिवंश की कुंज रंध्रो में नेत्र लगे हुए हैं प्रियालाल की महान रस्मई लीला का दर्शन कर रहे केली का दर्शन कर रहे बोले इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता तो जब तक ये विरह नहीं होगा तब तक ये आनंद सुख का अनुभव हो नहीं होगा कैसा विरह बोले दिल नहीं भूख रहन नहीं निद्रा रहत निहार निहारी इतनी आस पुजाओ मेरी हो तो शरण तिहारी ज्यामा हो तो शरण तिहारी इतनी आस पुजा मेरी हो तो शरण तिहारी भोली प्रीति रीति बिनु धिगु धिगु धिकार है हमारे से जीवन को धिकार है जो आपके प्रेम के बिना एक क्षण भी व्यतीत हो जाए भोरी प्रीति रीति विनुग धिग जीवन जन्म ब्रिथारी ये जीवन जन्म बृथारी इतनी आस पुजाओ मेरी और तो सरण तिहारी आरी हमें हट ठान लेना है मुझे आपकी कोई ऐसी कृपा नहीं चाहिए जो आपसे विस्मरण करा दे आपसे दूर कर दे बोला नाथ जी प्रिया के वियोग में ऐसे चिल्लाते रहते थे उमना किनारे तड़पते हा राधा हा वृंदावेश्वरी हा कृपालु स्वामी और जब सेवा सेवाकु निदर्शन करने जाते जो चने को फेंकने के बाद बंदर भी नहीं खाते वो मुट्ठी भर एक मुट्ठी कहीं ठुरियां मिल जाती उनको ले लेते और डाल लेते और यमुना का जल पीते चिल्लाते रोते रहते थे श्री जी ने श्री राधा वल्लभ जी के गोस्वामी को आदेश किया सपने में कि हमारे परम प्रेमी सहचरी श्री घोरी शखी जी रह रहे हैं जाओ वो यमुना किनारे हैं हमारे राजभोग का हाल उनको पहुंचाओ राजभोग या फाल का भोग जब उनके समीप ले गए और कहा कि बाबा देख ये श्री जी ने कोई तो प्रसाद भेजो है हाँ अब तो रहा नहीं गया चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि ऐसा भी क्या कृपा ऐसी भी क्या कृपा कि आप छुप रही हो और प्रसाद भेज रही हो ऐसी क्... प्रसाद लिया और उनसे कहा जाओ और एक किन का मुंह में डाला और डाल दिया यमुना जी में और कहा ऐसी भी क्या कृपा ऐसी भी क्या दयालुता कि आप हमारे सामने नहीं आ रही प्रसाद भेज रही आपको एक एक पीर का पता है और फिर भी आप उनसे पर्दा किए हुए हैं हा स्वामी हा करा वही और चिल्लाना प्रारंभ कर दिया और रोना प्रारम्भ कर दिया ये ये हृदय की दशा हम अल्प कृपा का अनुभव करके सुख का अनुभव न करें हमारी विरह व्यथा बढ़ती रहे उनके लिए भूला जी हट करके श्री स्वामी जी से कह रहे हैं कोटि जंग लगी हथियहा मोरी ऐ स्वामी कोटि जंग लगी हथियहा मोरी बीम पंकज और न ले हो करुणा सिंधु किशोरी पद पंकज और न ले हो हे करुणा सिंधु किशोरी करोड़ों जन्म तक यही हज करूंगी कि लूंगी तो आपके चरणार को लूंगी और कोई आपकी कृपा नहीं स्वीकार करूंगी यदि और आप कोई कृपा करेंगी तो मैं नहीं स्वीकार करूंगी कोटी जन्म लगी हठे ये है मोरी बिनुपद कंज और नहीं ले हो हे करुणा सिंह किशोरी तीन लोग सम्पति नहीं चाहो तीन लोग को नहीं चाहो निधि करोरी करुणामयी स्वामिनी आपके सिवा मुझे तीनों लोगों की संपत्ति नहीं चाहिए ना आपके सिवा हमें नौ निधियाँ चाहिए नाश्त सिद्धियाँ चाहिए सब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके स्त्री गोरे चरण के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए गोरी शक्ति कह रही है तीन लोग संपति नहीं चाहो विधि सिधनिधि करोरी कोटि टी जन्म लगी हाथ ये मोरी के तो मिला के दिल रटुआ या तो मिल जाओ या चिल्ला चिल्ला के रोना सिखा दो कि हार आधा हार किशोरी हार लाडली ऐसा मैं रटता रहू पुकारता रहू यदि मुझे मिलने का अधिकारी ना समझो तो रोने का तो अधिकार दे दो तो, कि मैं आपका नाम चिल्ला चिल्ला करके रोव ना लोक लज्जा रह जाए ना वेद मर्यादा रह जाए मैं हार आधा हार आधा ऐसा वृंदावन की गलियों में चिल्लाता हुआ रोता हुआ घूमू या तुम तो मिलो कै तो मिलो के दिन रटवाओ हो तो सब विधि तोरी कोटि जन्म बरुरोवत साटो कोटि जन्म पर रोवत काटो हठलत जो सुन भोरी हठलत जो सुन भोरी ओटी जन्म लगी हठ ये मोरी बिनु पद पंकज और न हो बिनू पद पंकज और नले हो ले हो सिंधु किशोरी को लगी हठ ये मोरी करोड़ों जन्म तक मैं हट करके रहूंगी आपके चरणारविंद के सिवा मैं कोई सुख स्वीकार नहीं करूंगी न तो तीन लोगों की संपत्ति नाश्त सिद्धियाँ नौ ना नव निधिया मैं किसी भी तरह के कोई भी सुख स्वीकार नहीं करूंगी आपके चरणार्विंद के सिना हे स्वामी यदि आप नहीं मिलना चाहती तो मुझे चिल्ला चिल्ला के अपने नाम का रटन और रोवन सिखा दो तो मैं वृंदावन की गलियों में चिल्ला चिल्ला के रोता हुआ और विचरण करता हुआ करोड़ों जन्म घूमू करो एक जन्म रही करोड़ों जन्मभूमि आपकी वृंदावन की बार बार जन्म हो बार बार मरण हो लेकिन इसी वृंदावन धाम की गलियों में हार आधा हार आधा पुकारता हुआ गुरु यदि मेरे में आप ऐसा नहीं देख रहे मिलना नहीं चाहती है मुझे आप अपने दर्शन देना नहीं चाहते है तो इतना कृपा करके तो दे दो कि तो मैं आपका नाम लेता हुआ आपकी लीलाओं का गान करता हुआ सुलदान की गलियों में रोता हुआ घूमू ये तो मुझे कृपा करके दे दो कह तो मिलो कह दिन रटवाओ हो तो सब विदी तेरी जन्म बरू रोवत काटो हठ जो सुन भोरी हे भोरी प्रियाजो या भोरी से की कह रहे कि हे प्रियाजो सुनो करोड़ों जन्म में रोते रोते वृंदावन में काट दूंगी पर आपके चरणारन्द की सेवा में किसी सुख को स्वीकार नहीं करूंगी ये ये हृदय में जब विनय प्रकट हो जाए प्रियाजू के चरणार्द के लिए कि मैं बोले चरणार्विंद के सिवा नहीं दींगी मुझे कोई सुख नहीं चाहिए तीन लोग की संपत्ति रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये समस्त सुख मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए प्यारी जू आपके चरणार्विंदों की मुझे रती चाहिए आपके चरणार्दों का मुझे विनय चाहिए मैं वृंदावन में रहूं, वृंदावन की गलियों में आपका नाम उच्चारण करते हुए रोते हुए घूमूं, बस यही मेरा जीवन हो मुझे कोई सुख आश्चर्य है जिस प्रसाद के लिए हमारे यहाँ आ गया सर्वस्व महा प्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी उस प्रसाद को प्राप्त होने पर शिकायत की श्री जी से कि आपने मुझे प्रसाद भेजा अर्थात तो मेरे एक एक वृत्ति के विड़े को देख रही हो और आप करुणा में कहला करके भी आप छुप रही हो हमारे सामने नहीं आ रही हो एक इनका प्रसाद कर रखा और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया और फिर विलाप करने लगे ऐसे महापुरुष को शैचरिक पद की प्राप्ति हुई ऐसे से श्री पद प्राप्त होता है मुझे कुछ नहीं चाहिए न कोई लोक न कोई परलोक न मोक्ष न सुख कुछ नहीं व्यवहार परमार्थ कुछ नहीं केवल प्रियाजू के गोरे चरणार की ही आसक्ति पैदा हो गई या तो आप अपने रचते हुए वृंदावन धाम में रोना सिखा दो या आप स्वयं तो मिलकर अपनी सेवा में स्वीकार कर लो दो में कोई एक बात कर दो प्यारी जी तब तो हम कृपा मानेंगे नहीं तो करोड़ों जन्म हट करके आपके लिए बैठी रहूंगी और कुछ स्वीकार नहीं करूंगी जहाँ ऐसा हठ होता है तो प्रिया रह नहीं पाती क्योंकि दयालुता कृपालुता है, वैद्ध सिंधुर सिंधुर वात्सल्य सिंधु कृप एक सिंधुर लावल सिंधु रूप सिंधु जे भी हट किया भोरी सखी ले तो मन मन मुस्कुराते हुए अपने प्रीतम की गलवैया दी हुई सामने आ गई कहीं दूर थोड़ी थी पास में ही खड़ी अपनी सखी का विरह का अनुभव कर रही विरह सुख का रसा स्वादन कर रही थी जेवी ही भूला नाथ दी बोली महान विदय में होकर प्यारी जिससे शिकायत की तो मंद मंद मुस्कुराती हुई सामने आ गयी आह जय सामने आए, तो उन्होंने कहा मृदु मुस्कानी हृदय शीतल हो गया मृदु मुस्कान मंद मंद मुस्कुराती हुई पूजा के उनके हृदय में समा रही है एक बार एक बार किंचन मात्र वृंदावन के किसी तरण की कृपा हो जाए तो प्रिया का साक्षात्कार हो जाएगा वृंदावन के तरण की कृपा हो जाए विश्वास करो वृंदावन धाम कोई ऐसे ऐसा वैसा धाम नहीं है ये प्रिया प्रीतम महान प्रेम समुद्र है इन प्रेम समुद्रों को अपनी गोद में खिला रहा है वृंदावन धाम यहाँ सर्व सुलभ है प्रेम जो अति दुर्लभ है वो यहाँ सर्व सुलभ सब सुलभ है असाधन युक्त जो यहाँ तक कि पीछे निकला है कि अपराध युक्त जीवन वृंदावन में व्यतीत करें उनको भी प्रियादास्त प्रदान कर देता है वृंदावन भाव साधना युक्त वालों की तो बात जाने दो जो अपराधी जन है उनको भी वृंदावन भाव प्रियालाल किनारायण का प्रेप प्रदान कर देता है श्री प्रभुनंद जी कह रहे हैं राधा कृष्ण संतत मकरंदास्वाद्यन्मो भृंगा संत मुगताेमती भ्रत जिनका मन मधुकर श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों के रस का आश्वादन करके उन्मत्त हो रहा है युगल प्रेम के तीव्र प्रवाह में जिनके निरंतर प्रेमास्त्र बह रहे हैं निरंतर प्रेमास्त्र बह रहे हैं छिन छिन्न रुदन करंत छिन भरी छिन छिन हर हसंत ये जो कृपा हरिवंश की छिन-छिन में चिल्ला चिल्ला के रोना आता है छिन छिन में उनकी लीला को देखकर करके हंसना आता है छिन छिन में गायन करने की इच्छा होती है छिंदिन में नृत्य करने की इच्छा होती कभी एकदम शांत देखे रोम खड़ा हो गया और शांत भाव को प्राप्त मानो हृदय में महान रसमय लीला धाम प्रकट हो गया हो ऐसी ऐसी वृंदावन धाम की कृपा प्रकाशित बोले ये है कृपा ये वृंदावन धाम की कृपा प्रकाशित हो रही हृदय में श्री युगल सरकार के प्रेम के तीव्र प्रवाह में जिनके निरंतर अश् प्रवाह हो रहा है अस्त्र बहरे जिनका एक एक रोम पुलकित होने के कारण खड़ा हो गया है युगल प्रेम के तीव्र प्रवाह में जिनके शरीर का एक एक रोम पुलकित होकर के खड़ा हो गया है प्राणेश्वर युगल किशोर के आनंद आनंदवश लुब्धित होकर के जो निरंतर उनके सेवा में मगन रहते हैं ऐसे सहचरियों को हम प्रणाम करते हैं ऐसे सहचरियों को नमस्कार करते हैं Shiva Namah, Namah, Namah. Jai Jai Shiva, Jai Jai Shiva, Jai Jai Shri Ram Nam, Nam Nam. Jai Jai Shiva, Jai Jai Shiva. de de de ji tava tava hari shama yaro sha yaro shi tava tava hari shama yaro sha गे जोड़ी अवचल